नमस्कार मैं हूं अभिजीत महाराष्ट्र से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो कर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात एक कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मुंबई से डॉक्टर अर्चना जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और खास करके इनके पास काफ़ी टॉपिक्स तो है लेकिन मैंने एक टॉपिक चुना है वो है हुमन एम्पावरमेंट जी हाँ इस विषय को लेकर बात करते हैं क्योंकि आज हम लोग राजस्थान के आबू रोड इलाके में है जहाँ पर आदिवासी बेल्ट बहुत है और महिलाएँ काम करती हैं और पुरुष वर्ग ऐसा नहीं कह सकते सारे पुरुष वर्ग ऐसे हैं कुछ पुरुष वर्ग ऐसे हैं जो काम थोड़ा सा कम करते हैं डिपेंडेंट हो जाते हैं महिलाओं के ऊपर क्योंकि महिलाएं यहाँ पर ब्रह्माकुमारी इसमें आकर काम करती है और वो लोग आराम से रहते हैं ऐसा मना स्टोरी सुना है हमने और रियलिटी में भी देखा गया कि कई बार आदिवासी बेल्ट में सभी लोग मिलकर पूरा परिवार काम करते हैं और परिवार चलाने के लिए उन्हें थोड़ी सी तकलीफें भी होती हैं तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अर्चना जी से तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अर्चना जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांती। ओम शांति। शांति। कैसे हैं आप बिल्कुल बाबा का आशीर्वाद है स्वस्थ है मस्त है <laughs> खुश है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अर्चना जी मैं चाहूंगा की थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए आप ये जो डॉक्टरेट किया है खास पीस और डेवलपमेंट पे तो इस विषय को क्यों चुना आपने आ, मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं विभिन्न क्षेत्रों में जाती हूँ और पिछले लगभग से मैं काम कर रही हूँ कई सालों से मैं सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ और हुँ. दिन पर दिन मेरा काम बढ़ते जा रहा है सो आज की भागदौड़ की जिंदगी में जी. हर किसी को शांति की जरूरत है इसका एक टॉपिक चुना है मैंने और हमारा काम कुछ ऐसा है कि हम हर जगह डेवलपमेंट ही जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सरकार अपने तरफ से कर रही है लोग अपने तरफ हुँ. से कर रहे हैं लोग पर्सनल करते हैं अपने लिए करते हैं लेकिन दूसरों के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग हैं वो भी सेल्फलेसली बिल्कुल सो हमारा मेन मोटिव वुमेंस को लेकर के है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है चूँकि मैं भी एक महिला हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम लोग संपन्न है सक्षम है खुश है हमारी एटलीस्ट हमारे भारत देश की बेटियां बहुएं वो भी इसी तरह खुश रहे संपन्न रहे स्वस्थ रहे और इंडिपेंडेंट रहे क्या बात है इसलिए मैंने ये डेवलपमेंट का पीस एंड डेवलपमेंट का टॉपिक सिलेक्ट किया था बिल्कुल बिल्कुल तो इसके बाद जो आपने थीथीस वगैरह लिया होगा कहीं वर्कशॉप वगैरह जो भी आपने काम किया हुआ पेपर्स बनाने में तो आप किन किन लोगों को मिलें जिनसे आपको मोटिवेशन मिला और खास लगा कि ये मेरा पेपर का जो सही मायने में जिस चीज़ को मैं चाहती थी वो चीज़ें हो रही यहाँ पर जी बगैर किसी के इंस्पिरेशन के कभी कोई चीज़ अपने जहन में आ नहीं सकती बिल्कुल सो इंस्पिरेशन के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनसे मैंने बोल्डनेस सीखा उनसे अपनी सुरक्षा कैसी होती है उनकी स्टोरी हम बचपन से पढ़ते आए सुनते आए जी, जी। तो वो भी एक हमारी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और इंदिरा गांधी जी मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ और आज के एट प्रेजेंट में किरण वेदी मैम किरण वेदी मैम मेरे लिए भगवान तुल्य है मैं उनके हर एक नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ उनके जितना तो नहीं पर एक छोटा सा कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कों, शायद मैं अपना बेस्ट अपने देश को दे सकूं, अपने देश की बेटियों को दे सकूं, तो मेरा रुझान आदिवासी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा रहता है बिकॉज वो थोड़ा सा बैकवर्ड पिछड़ा हुआ एक क्षेत्र रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर अर्चना जी और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलता है और पूर्व इतिहास को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें आज भी मोटिवेट करते हैं उनकी कहानियों से जैसे कि आपने नाम लिया झांसी की रानी हो गई और किरण बेदी मैम जो अभी हमारे सामने साक्षात इंस्परेशन है और मेरी भी दो बार उनसे मुलाकात हुई एक बार ऑफलाइन हमने मुलाकात की और एक बार ऑनलाइन हम हमने से बातें की तो कहीं ना कहीं एक जो है बोल्डनेस के साथ साथ तो उनका जो बोलने का और समझाने का जो तरीका है उनका विजन बहुत, बहुत क्लियर है तो विजनरी लोग आज कम हैं पहले लोग विजनरी थे इसीलिए जो है आज़ादी के समय में भी काफ़ी लोगों ने विज़न देखा था भारत देश को तो वो चीज़ें कर पाए और मुझे लगता है कि आज हमारे पास लोग हैं काम भी उससे ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वो चीज़ें जैसे कि आज बताए जाएंगे कि भाई मेडिकल फील्ड में हमने बहुत तरक्की कर ली है बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने आ, कर ली है लेकिन उसके साथ बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी को समझ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन या हमारे लाइफ में ख़ुद में चेंज लाने की ज़रूरत पड़ रही है और जो चीज़ें वो करना ही, वो हम लोग नहीं कर पा रहे जिसके वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम लोग कहीं कही ना कहीं बिल्कुल नहीं सही कहा आपने जैसे डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है करप्शन भी उसके लेवल पे बढ़ते जा रहा है तो ये डिफरेंस हमें करना है हमें ये सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है और इस समझ लानी है और लोगों में भी अवेयरनेस जगानी है अब रही ट्रैवल एरियाज़ की वूमेंस की बात जो पिछड़े वर्ग की है बैकवर्ड है बहुत सारा इंडिया में अभी भी ऐसे क्षेत्र है हुँ, हुँ. इवन बड़े बड़े सिटीज में भी है क्योंकि मैं मुंबई जैसे मेट्रो सिटी से बिलोंग करती हूँ मुंबई में भी हमने आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत काम किया है पालघर जैसे क्षेत्र में आ, इतने अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं मतलब इतना उनको प्रॉब्लम्स है उन लोगों के पास कपड़े नहीं हैं खाने के लिए अनाज नहीं है जूते चप्पल फुटवेयर्स नहीं हैं बहुत सारे तो जिनके पास ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन क्या देंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये सबकी शुरुआत होती है एजुकेशन की कमी के कारण वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और बुरी आदतों में लिप्त रहते हैं जैसे उनके घर के जो जेंट्स सदस्य है हुँ, हुँ, हुँ. वो कुछ ड्रिंक वगैरह स्मोकिंग वगैरह करना थोड़ा सा हाँ, उनके हाँ. पास भी जॉब नहीं रहता है तो आदमी का दिमाग ऑबली गलत चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होने लगता है सो वो सारा ये सब चीज़ों का खामियाजा उन लेडीज़ों को भुगतना पड़ता है उनकी घर की उनकी वाइफ्स बहू बेटियों को भुगतना पड़ता है और उसका असर बच्चों पर भी होता है बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा ये काम रहता है कि हम सबसे पहले तो उनकी नशाबंदी की आदतें हम छुड़वाने की कोशिश करते हैं फिर बाद में हम उन्हें एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं उनको समझाते हैं कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है और हमें एजुकेशन किस लेवल पे आ, मतलब तुम लोग नहीं पढ़े तो क्या हुआ अपने बच्चों को तो पढ़ाओ उनका तो भविष्य अच्छा बनाओ वो दो पैसे कमाएंगे तो उनकी जनरेशन सुधरेगी बिल्कुल और साथ ही साथ में मतलब नॉलेज के साथ में हम उन लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं फिज़िकली फाइनेंशियली कभी कभी आ, ट्रकों से भर के अनाज भी देते हैं कपड़े देते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो मैं आ, हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स बहुत बांटे जी, जी, जी। जो उन लोगों के अंदर वो चीज़ की अवेयरनेस नहीं, नहीं है कि आज भी घरों की महिलाएं कपड़ा और ये इस टाइप की चीजें इस्तेमाल करती है जो अनहाइजीनिक होता है जिससे बीमारियां होती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग उन्हें समझाते हैं इसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं और कौन सी कंपनी का कैसे खरीदना चाहिए एक मशीन भी हम लोगों ने एक जगह लगाई है जहाँ पर पैड्स बनते हैं और उनको सस्ते दामों पर दी जाती है अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप विशेष रूप से पालगर में जो आदिवासी बेल्ट हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए आपने काम किया ये आपने बताया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप हम लोगों को आज हेल्प करने की बात ठीक है लेकिन उनको अगर एजुकेट करें हम लोग एजुकेट दैम फॉर खुद को अपने पैरों पर पे खड़ा करने के लिए अगर हम एजुकेट करें उनको तो हेल्प देम करें हम लोग बिल्कुल तो वो ज़्यादा बेटर होता है तो वो चीज़ें शायद मुश्किल कर पाते हैं हम लोग लेकिन आज के समय में जैसे कि हम लोग उनके साथ मिलें बातचीत करें और आप जैसे लोग उनको अगर समझाएंगे तो निश्चित तौर पे वो परिवर्तन हम लोग देख हमारा सकते। इस क्षेत्र में भी काम चल रहा है हम उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट उनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं घर बैठे बैठे आप कैसे काम कर सकते हो कैसे दो पैसे कमा सकते हो साथ में एजुकेशन के साथ में हुँ, तो हुँ। इस टाइप का भी हमारा कुछ चल रहा है बाकी वो खेतों में इधर उधर लोगों के घरों में जा के भी काम करते हैं लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए आप पढ़े अपने घर के बच्चों को पढ़ाए तो और अच्छा, अपना घर सुधारे बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूंगा कि अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा जो गीत है उसके बारे में बताइए और एक लाइन गुन गुनगुनाइए जी बिल्कुल आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट आई एम ट्राई टू सिंग ये मत कहो खुदा से मेरी बड़ी है एे मुश्किलों एे से, कहे मुश्किलों दो, से कहे दो मेरा मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा बड़ा है जी जी जी अर्चना जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर अर्चना जी से हम लोग बात करेंगे आप सुन रहे हैं रीड मोद वन एफएम पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं लेकिन मुश्किलें से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है बहुत ही पोटि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज इसमें है और एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन इस गीत में मिलता है अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अगर इस गीत को पूरे आत्मसात होकर सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वो सारी जो पॉजिटिवनेस uh, आपके अंदर भर जाता है और आप उस परम शक्ति के साथ जुड़ने से आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं और आप एक लाइटनेस फील करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब आप कोई चीज़ आपको बोजीला लगता है तो आप उसको किसी न किसी व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए तो निश्चित तौर पे आपका बोझ हल्का लगने लगेगा आपकी जीवन यात्रा बहुत ही सुखद होने लगेगी तो आइए इस क्रम में फिर से मैं डॉक्टर अर्चना जी को जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ में और बात कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात में तो जिस तरह से आपने कहा कि भई हम लोग उनको सेल्फ एम्पावरमेंट करने की या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें किस किस तरह की बातें जैसे घर बैठे उनको अगर काम मिले तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे काम कर सके क्योंकि यहाँ पर भी आदिवासी बेल्ट काफ़ी है और घर में लोग रहते हैं तो उनको ऐसा कुछ घर पे काम करे और उनका रोजी रोटी चले अच्छी तरह से ऐसा कुछ बना सकते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को काफ़ी काम आएगा बिल्कुल बिल्कुल आ, हम लोग उनको सबसे पहले तो जो अनएजुकेटेड लोग हैं जी, जी जी वो किस लेवल पे अपना बेस्ट दे सकते हैं अगर वो खेतों में काम कर सकते हैं तो वहाँ जाकर के वो कमा सकते हैं उसके अलावा घर में बैठ के सिलाई कढ़ाई बुनाई कुकिंग हुआ इस टाइप की चीज़ें महिलाएं कर सकती है और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पर्सनल काम भी रहते हैं जो स्टिचिंग करना होलसेल में चीज़ें खरीदना उसको सेल करना हुँ, हुँ. ये सब वर्क कर सकती बिल्कुर, है महिलाएं घर बैठे बैठे बिल्कुल बिल्कुल तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक जगह आपको जुड़ना पड़ेगा एनजीओ वगैरह से ताकि उनके थ्रू मार्गदर्शन मिले कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेते हैं घर में कुछ चीज़ें बनाना हो लेकिन उसको मार्केट में सेल करने में दिक्कतें आ जाती हैं तो ऐसा कुछ मार्केटिंग पहलू पर अगर आप चिंतन मनन करके लोगों को एक ब्रिज बनाने की कर कोशिश करेंगे तो शायद ज़्यादा सफलता हमें मिल सकती है जी। क्योंकि ग्रुप में रह कर के काम करना बहुत अच्छे तरीके से काम होता है और उनको ट्रेनिंग दी जाना चाहिए प्रॉपर वे में कि कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन कैसे करे और उसका कॉस्ट कैसे रखे और उसको मार्केट में आ, मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है पहले ये फाइंड आउट करे और उसके, उसके बाद, बाद, बाद वो चीज़ हाँ वो चीज़ बना करके रिजनेबल रेट में आप स्टार्टिंग देखिए छोटे लेवल पर ही की जाती है जब वो धीरे धीरे उन्नति की ओर जाता है तो फिर बड़ा लेवल हम उठा सकते हैं <laughs> बिल्कुल बिल्कुल तो मैं चाहूँगा इन फ्यूचर हम लोग आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट और किन चीज़ों पे काम करती हैं या करने वाली है फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम चल रहे हैं हम लोग सारे सारे क्षेत्रों में काम करते हैं ख़ासकर प्लान्टशन के ऊपर हमारा फोकस रहता है जी. क्योंकि कोविड के टाइम में अभी देखा कि लोगों को सा के लिए ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है तो ऑक्सीजन अगर हमारे पास खुद रहेगा तो हम वो चीज़ से बच सकते हैं और वो एक अच्छी चीज़ है इन्वामेंट के लिए प्लानिट के लिए सभी चीज़ों के लिए तो प्लांटेशन के ऊपर जो कि मैं ब्रांड ग्रीन एंबेसडर भी हूँ तो मैं लोगों से भी करवाती हूँ और खुद भी करती हूँ उसके अलावा हमें हमारे प्लानट को क्लीन रखना है तो हम बीच क्लीनअप का भी काम करते हैं और साथ में औरफेनेज जाते हैं बॉयज़ गर्ल्स के डिफरेंट डिफरेंट है और कैंसर uh, पेशेंट्स हुए एच आई पेशेंट्स हुए स्पेशल किट्स जो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे जिन्हें बोलते हैं जो हमारे जैसे नहीं रहते हैं भगवान ने उन्हें स्पेशल किट के रूप में भेजा है इस धरती पर तो उनके अंदर का टैलेंट हमको देखना है और वो टैलेंट को हमको निखारना है उनके लिए भी हम काम करते हैं आप यकीन नहीं करेंगे आ, स्पेशल किड में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संजीव कपूर जैसे आ, शेफ जो इंडिया के नंबर वन शेफ़ के कैटेगरी में आते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं हमारे ही स्कूल के बच्चे अरे और आ, कुछ बच्चों ने मुंबई जैसे सिटी में रहते हुए बॉम्बे टाइम्स पर रैम्प वॉक किया है कई बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेबल लगा के देते हैं मॉल्स वगैरह में ताकि वो जो हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, जी, जी. वो प्रोडक्ट वो सेल करें और उसकी जो इनकम आती है मनी आती है वो उनके लाइफ के लिए रहेगी और इन्हीं बच्चों के हाथों से बनी हुई कुछ चीज़ें मैंने कारगिल सोल्जर्स लोगों के हाथों में राखी बांध आई हूँ खुद और बच्चन सर को भी मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स गिफ्ट किए हैं उनके <laughs> अमित जी को और अमित जी के हाथ में मैंने खुद इन बच्चों के हाथों से बनी हुई राखी बांध के आई हूँ तो ऐसा ये करने का रीज़न ये है कि उनके पास तक ये मैसेज पहुँचे ये कवर पहुँचे कि भिल्कुर, भिल्कुर। इसके पीछे दो तीन रीज़न है कि एक तो चाइना के प्रोडक्ट्स बैंड करना है हमें हमारे बच्चों को आगे लाना है हमें हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है साथ में जो बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके हाथ में काफी कुछ चीजें होती है हुँ. वो उन लोगों के पास तक पहुंचे तो वो उसके ऊपर फोकस डालेंगे और शायद उनका दृष्टि पड़ जाए ये बच्चों के ऊपर तो ये बच्चों का थोड़ा सा चेंजेस हो जाए <laughs> मोटिवेशन मिले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इसके कैसे साथ हम में लोग एक एक और इम्पोर्टेंट बात सॉरी uh, आपको कर रही uh, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम पेशेंट uh, लोगों के साथ में जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करते हैं एच आई वी पेशेंट्स आए दिन हम लोग ब्लड यूनिट्स के अभी अरेंजमेंट करके देते हैं हुँ, हुँ, कभी किसी को ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है तो बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं देखिए शरीर को तो जला देंगे तो वो राख बन जाएगा लेकिन मरने के बाद अगर आपके शरीर का कोई पार्ट किसी व्यक्ति के अंदर इंप्लीमेंट किया और अगर वो जीवित है तो इसका मतलब आपके घर का सदस्य जीवित है hmm. अगर उसकी आँखें किसी ब्लाइंड व्यक्ति को लगा दी गई तो वो आपके घर के मेंबर से वो पूरी दुनिया देखेगा बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको भी खुशी होगी और उनकी आत्मा को भी खुशी होगी तो ये काम भी हम करते हैं क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट का एक टाइम लिमिट होता है एक्सपायर होने का हाँ, उसके अंदर ही करना पड़ता है बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें और जो बच्चे लोगों को किडनेप करते हैं हुँ, उनके हुँ। उनको रोकना उनके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को जो करते हैं उनको रोकना और अभी मेजर काम हमारा एनिमल्स को लेकर चल रहा है जिसमें पतंगबाजी जब भी होती है तो पतंगबाजी के ऊपर हम लोग बैन कर रहे हैं क्यों क्योंकि उससे बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं पक्षी के साथ में इंसानों के भी एक्सीडेंटल केस सामने आए हैं कई बार डेथ भी सामने आई है मांजे में जो कांच रहता है शीशा उससे गला गर, वगैरह कट जाता है उसके अलावा जो अभी हम इंडियंस हैं तो हम गायों को बहुत पूछते हैं गायों का हम ऑपरेशन करवाते हैं वो ऑपरेशन हम लोग खुद लाइव वहाँ खड़े हो करवाते हैं और चूंकि हम लोग प्लास्टिक बंदी पे भी काम कर रहे हैं तो ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में से 40 से 45 किलो तक प्लास्टिक्स हम रिमूव करवाते हैं उनको नया जीवन दान देते हैं जो गाय आजकल मैं ऑफ होने की सिचुएशन में आ जाती चारा खाना टोटली बंद कर देती क्योंकि उनके पेट में वो जगह ही नहीं है ऐसा प्लास्टिक सब उलझे रहते हैं पूरे पेट में कि जो देख रहे हैं लाइव वही बता सकते हैं कि सिचुएशन क्या है आधा आधा हाथ डॉक्टर्स अंदर पेट में डाल के क्लिनिंग करते हैं वो गायों का और दो तीन दिन में वो रिकवर हो जाती है और वापस तंदुरुस्त हो जाती है और वह जीने लगती है वैसे तो ये हमारा सबसे बड़ा मेजर काम चल रहा है बिल्कुर, जो बिल्कुर। बहुत जगह धूम मचा रहा है <laughs> चलिए अर्चना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पिछले हमने फोटोज देखे थे प्लास्टिक वाले जो है गाय खा लेती हैं तो उसके अंदर ही रह जाता है और उसको ऑपरेट करके निकालने का जो है आज पहली बार मैंने सुना कि ऐसा भी होता है तो निश्चित तौर पर ये काम बहुत ही अच्छा है और कई बार हम लोग अनजाने में सब चीज़ें जैसे कि आजकल सब्जी मार्केट में प्लास्टिक में लेके आते हैं और फिर उसी में सब्जियों को कटिंग वगैरह करके कचरा तो हम उसी में पैक करके वापस प्लास्टिक के साथ फेंक देते हैं तो शायद गाय फिर वो पूरा ही प्लास्टिक अपना निगल लेती निगल है ले जिसके वजह से उसके पेट में प्लास्टिक चला जाता है खाने के साथ में तो ये चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप कचरा फेंकना चाहिए पहली तो बार आप अपने घर से ही दो प्लास्टिक ले कपड़े के थैलिया ही ले चले तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने पर्स में ही पैकेट में ही दो कपड़े के थैलियाँ ऐसा रख दीजिए ताकि आप बाजी लेंगे तो फिर वो कपड़े के थैलियों में लेके आ सकते हैं जिससे आप फिर प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं होगा तो फिर सही, आ, लोगों सही. के या पशु के पेट में जाने का और उनको तकलीफ़ हो जाएगा तो उससे जो आ, आम, जो हमारा हिसाब बनेगा अकाउंट बनेगा कार्मिक अकाउंट बनेगा तो उससे हम बचे रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमें ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है और चलिए अर्चना जी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड बहुत ने ने बहुत शुभकामनाएं आपके अच्छे नेक काम के लिए और आप इसी तरह अच्छे काम करते रहें ऐसी हमारी शुभकामना है मंगल है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें मैसेज में मैसेज तो बहुत सारे हैं देने के लिए जी, लेकिन जी, जी. अब चूंकि जैसे मैंने गाय का टॉपिक उठाया था हा, तो, तो गाय के ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगी वो बेजुन बेजुबान जानवर है उन्हें तो जी, समझ जी. नहीं है सही गलत अच्छा बुरा लेकिन भगवान ने ये सोचने समझने की शक्ति हमारे अंदर कुछ ज़्यादा दी है इंसानों में तो हमें क्या सही है क्या गलत है ये ज़रूर सोचना है गलत चीज़ें ना करनी हैं प्लास्टिक जैसे जो चीज़ सालों साल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हुँ, उसको स्टॉप करना है और अगर आपको इस्तेमाल करना भी पड़ रहा तो उसको प्रॉपर वे में सही जगह आप डिस्ट्रॉय करें करे। ना कि रादर देन इधर उधर आप फेंके उस उसके बजाय आपको ज़रूरत है तो आप कागज़ का इस्तेमाल करें या तो फिर आप कपड़े का इस्तेमाल करें जैसे आपने बोला अभी आपने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि गायों का ऑपरेशन भी होता है तो जब लोगों के को इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा तो लोग आगे कैसे वो करेंगे वो तो करेंगे। हमारा अवेयरनेस फैलाने का रीजन यही है कि देखिए हमारी गलती से किसको क्या से क्या भुगतना क्या पड़ता है सही बात है जी और प्लान जरूर लगाए और अपने पुअर वर्क को ऊपर भी फोकस करें सभी लोग महिलाएं अपनी शक्ति को जाने एकता को एकता में रहे साथ में <laughs> रहे और अच्छे कार्य मिलजुल करते रहे कर मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी जी जी चलिए अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया साधुवाद आपको इसने एक काम के लिए और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी राजस्थान गुजरात और जो भी सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन को तो मैं चाहूँगा कि आप इस मैसेज को अपने तक न रखें दूसरों को भी ये मैसेज जरूर दें फिर एक बार आप सभी को और अर्चना जी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हुए मिलते हैं अगले एपिसोड में और नई बातें लेकर फिर मैं हाजिर रहूंगा तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुर रहो शोम